मंत्र पाठ। मंत्रो सहनावतो सहनौन सह वीर कर्वा वह मा मिदे शांति शांति चलिए जी नमस्ते ईश्वर की असीम कृपा से हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं समाधिपाद उसका हमने उनचालीस सूत्र तक यथा भी मतलब ध्यान आदवा यहाँ तक पढ़ा दिया था यहाँ तक हम लोगों ने विचार कर लिया था अब इसके आगे चालीसवा सूत्र है पीछे पिछले पाठ में तो कोई शंका तो नहीं है ना नहीं चलिए आपने देखा था पिछला पाठ हाँ जी चलिए अब आगे जो है चालीसवा नंबर सूत्र है बोलिए परमाणु परमाणु परम परम महत्वांतो महत्वांतो अस्य वशीकार अस् तो ये परमाणु परम महत्वांतु शिकारा मैने ये जो स्थित जो चित्त है जैसे हमने अपने मन को अपने चित्र को कोशिश किया एकाग्र करने का तो इसमें एकाग्र करने के बहुत सारे साधन बताए अभी तक जो है सात प्रकार के परिक्रम जो है गिनाए गए हैं और वह जब सात प्रकार के जो परिक्रम बताए हैं मैत्री करुणा करुणामोदिता से लेकर के यथावि मत ध्यानाद जो है इन परिक्रमों के द्वारा जब हम अपने मन को अपने चित्त को स्थिर करने में प्रवीण हो जाते हैं एक्सपर्ट हो जाते हैं तो अर्थात कहने का उपाय है चित्त का जो वशीकरण हो जाता है चित्त का जो वशीकार होता है अर्थात हम अपने चित्त को किसी एक नाशका के अग्रभाग जिहवा के अग्रभाग इत्यादि जितने भी उपाय बतलाए हैं मन को एकाग्र करने के जितने भी उपाय बतलाए हैं तो वहां पर जैसे हम अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं और मन जब एकाग्र होता है तो वहा मन स्थिति पद को प्राप्त हो जाता है उस मन के अंदर प्रशांत वाहिता स्थिति आ जाती है तो जैसे हम अपने मन को उस स्थान पर हमने एकाग्र किया अर्थात जैसे हमारा मन मन का जो वशीकार है मन की जो एकाग्रता है उन उन तत्त स्थानों पर हुआ नासिका का अग्रभाग इत्यादि में या जो भी इष्ट पदार्थ है उसमें हमने मन में एकाग्र किया और वहां एकाग्र हो जाता है तो उसी तरीके से इस मन का जो वशीकार है इस मन का जो वशीकरण है वशीकार का मतलब होता है अवशह वशह क्रिय वशी अवश जो है उसको वश किया जाता वश में किया जाता है जो चीज वश में नहीं है अपने अधिकार में नहीं है फिर उसको अधिकार में जो करना होता है वो अवशी होता है तो अवश को वश में करना वह अवशीकार है जी समझिए हाँ तो, तो चित्त हाँ जो वश में नहीं है तो चित्त अभी हमारे हम सभी का जो मन है बस में नहीं है किसी एक जगह टीका हमारे मन बस में नहीं है या हम मन के अंदर वह वशीकरण नहीं है वह एकाग्रता नहीं है कि किसी चीज में ठहर जाए लगातार परंतु जब वह लगातार ठहर जाता है तो उसके बाद बता रहे हैं कि बस उसी को क्या करना है परमाणु जैसे स्थूल पदार्थ में हमने नासिका इत्यादि अग्रभाग में हमने अपने मन को एकाग्र करने का कोशिश किया ऐसे ही जो है परमाणु से लेकर के परम महत पर्यंत तक इस चित का वह शिकार होता है माने परमाणु परम परमाणु ने परम अणु जो एटम है सबसे जो सूक्ष्म है तो वैसे परम अणु देखा जाए परमाणु एटम को कहते हैं आजकल एटम परमाणु तो एटम से भी छोटा हो गया अणु को एटम हो गया जी आप हाँ, आप वही तो पर, आजकल परमाणु बम किसको कहते हैं परमाणु बम तो बम तो मैं कह नहीं सकता किसको कहेंगे क्योंकि एटम अणु है परमाणु जो आप उसको कहते हैं सब एटम पार्टिकल कह रही है उसमें क्वार्ट्स आ जाए हाँ, तो ये एटम अणु है ठीक है आ, एटम अणु है तो उससे भी जो सूक्ष्म है हाँ जी उससे भी तो सबसे सूक्ष्म सबसे सूक्ष्म तो प्रकृति है उससे भी सूक्ष्म आत्मा है उससे भी सूक्ष्म परमात्मा है तो यहाँ पर आत्मा परमात्मा का प्रसंग नहीं चल रहा है ठीक हा, यहाँ पर प्रकृति का चल रहा है तो इसीलिए जो है यहाँ पर परम अनु प्रकृति हो गई परमाणु जो है शत्रुस्तमस हो गया हाँ जी मान अनु से भी सूक्ष्म जो है तो उस परमाणु और परम महत और परम महत हो गया सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो आकाश है ये बड़ मैंने कहने का पे सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल बड़े से बड़े पदार्थ तक इस चित्त का वशीकार हो जाता है मैंने यह चित्त जो है उस सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल पदार्थ में एकाग्र हो जाता है आगे जी सूक्ष्म सूक्ष्म से सुक्ष्म स्थूल से स्थूल स्थूल पदार्थ पर्यंत जो कण है पृथ्वी तत्व जन तत्व तो उसमें लगाए उससे सूक्ष्म जो है पंचतन मात्रा है उससे सूक्ष्म जो है अः क्या कहते हैं इंद्रिया इत्यादि है उनसे जो सूक्ष्म है आ, और अहंकार इत्यादि है उससे जो सूक्ष्म है महत्व है उससे भी सूक्ष्म जो है प्रकृति है तो परम अणु जो परम अणु है वहां से लेकर के और परम महत, महत जो है विशाल जो पदार्थ है महान जो पदार्थ है आकाश जो पर्यंत है आकाश पर्यंत तक जो है इस योगी का वशीकार हो जाता है या इस चित्त का वशीकार हो जाता है समझे जी इस परिक्रमित जो चित्त है इसका वशीकार हो जाता है ये करें कि यहां पर परमाणु पर महत्वांत जो है इसमें परमाणु च परम महत्वम च ऐसा परमाणु च परम महत्वम इति परमाणु परम महत्व परम और परमाणु परम महत्व अंत यमाणु परम महत्वांत बोलते परमाणु परम अणु सबसे सूक्ष्म अणु माने सूक्ष्म परम अणु और परम महत्व सबसे बड़ा ये अंत है जिसके जिस चित्त का जो अंत है परम अनु है और जिस चित का जो अंत है परम महत है मने परम बने अंत मने अंतिम सीमा तो जिस चित्त का या असे योगी का भी विशेषण बन सकता है जिस योगी का मने या जिस योगी का जो चित्त है वही होना चाहिए जिस योगी का जो चित्त है जिस योगी का चित्त का अंत, अंतिम सीमा परम महत्व अर्थात वह योगी अपने चित्त को परम महत तक ले जाने का उसके अंदर हो जाता है और उस योगी का जो का जो चित्त है तो योगी उस चित्र तो को परम महत तक ले जाने का अपने अंदर सामर्थ्य पैदा कर लेता के अंदर सामर्थ्य पैदा कर लेता है ये परिकर्म के द्वारा ये करते करते करते जो पीछे सात परिकर्म बताए उस परिक्रम को करते करते करते व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य हो जाता है उस योगी के अंदर सामर्थ्य हो जाता है अब क्या करता है वह योगी उस सामर्थ्य का उपयोग परमाणु परम अनु और परम महत्व में लगाता है वहां पर अर्थात उस सूक्ष्म पदार्थ का भी फिर वह साक्षात्कार कर लेता है और स्थूल से स्थूल पदार्थ महान से महान पदार्थ का भी साक्षात्कार कर, कर लेता है समझ गए परमाणु पर महत्व शिकार मने इस योगी का जो चित्त है उस चित्त का अंत जो है जो अंतिम सीमा है परमाणु अपर महत्व तक है इस योगी का तो योगी के चित्त का तो योग्य इस योगी के चित्त का वशीकार परमाणु अंत तक है मैंने यहाँ पर यह कीजिएगा वशी मैंने गलत में वो अश का विशेषण नहीं है परमाणु पर महत्व मैंने गलत बोल दिया परमाणु पर महत्वांतः वशी का है मैंने परमाणु और परम महत्व अंत है जिस वशीकार का जिस चित्त का जो वशीकार है परमाणु और परम परमाणु और परम महत्व अंत है जिस वशीकार का चित्त का जो वशीकार है चित्त का जो कंट्रोलिंग है चित्त का जो वो वश करना है वो तो पर तो परमाणु महत्व अंत वशीकार का विशेषण बना लेंगे तो सरल अर्थ हुआ कि इस योगी का जो चित्त है या चित्त का जो है परमाणु पर्यंत और महान परम महत्व पर्यंत जो है वशीकार होता है जी हाँ अब इसका जो इस पर जो है विद्यार्थी जो व्याख्या कर रहे हैं वो बोलते हैं कि सूक्ष्म में निविष मानस्य परमातम स्थिति पदम लभत बोलते हैं सूक्ष्म में निविष मानस्य सूक्ष्म में निविष मान चित्त का। या जी हाँ जी निविषमान नी मन प्रविष्ट नी प्रविश मत हुआ जी निरंतर निरंतर मने एक तानता रूप से एक तान रूप से पत्र प्रत्येक ध्यानम जो एक तानता प्रत्येकान कहे नी मने निरंतर मने एक तान रूप से निरंतर निरंतरी न और विषमान मन निरंतर प्रविष्ट हुआ चित्त सूक्ष्म पदार्थ में निरंतर प्रविष्ट हुआ चित्त का या चित्त के सूक्ष्म पदार्थ में निरंतर अर्थात एकता रूप से प्रविष्ट हुए चित्त के प्रविष्ट हुए चित्त के प्रविष्ट हुआ चित्त के हुए चित्त होना चाहिए परमाणु अंत पर्यंत स्थिति पद को परमाणु अंत तक परमाणु पर्यंत तक स्थिति पद को प्राप्त होता है लगते। जी? जी मैं सूक्ष्म में निविष्ट मने सूक्ष्म में जो प्रवेश हुआ जो चित्त है उस चित्त का या उस चित्त को परमाणु पर्यंत स्थिति पद की प्राप्ति होती है या स्थिति पद प्राप्त होता है परमाणु पर्यंत स्थिति पद प्राप्त होता है यह प्रश्न व्यक्ति है परमाणु पर्यंत इस स्थिति स्थिति पद प्राप्त होता है परमाणु पर्यंत स्थिति पद प्राप्त होता है किसको जिस योगी का चित्त सूक्ष्म पदार्थ में जब निविष्ट मान हो गया है सूक्ष्म पदार्थ ने जो मन को लगा लिया है तो सूक्ष्म में निविष्ट मानस्य नवानस्य चित चित कहुआ कि सूक्ष्म में प्रविष्ट हुआ जो चित्त है उस चित्त का स्थिति पद परमाणु पर्यंत प्राप्त होता है समझ गए जी हाँ, ये हुआ परमाणु पर्यंत प्राप्त होता है परमाणु तक हुआ चला जाता है और आगे करें स्थूले निविश मानस्य परम महत्वांतम स्थिति पदम चित्त तो निवेश स्थूले निवेश मानस चित्तस्य चित्त यहाँ पर आ जाएगा स्थूल पदार्थ में प्रविष्ट हुआ जो चित्त है अर्थात जब योगी चित्त को स्थूल पदार्थ में प्रवेश कराता है स्थूल पदार्थ में जब धारणा करता है स्थूल पदार्थ में जब एकाग्र करता है तो स्थूल पदार्थ में निरंतर विशमल प्रविष्ट हुआ हुए चित्त का स्थिति पद परम परम महत्वांत परम महत्व तक प्राप्त होता है मने विशाल जो परम महत्व है स्थूल पदार्थ जो है स्थूल पदार्थ तक स्थूल पदार्थ माने महान आकाश पर्यंत जो है स्त्री पद प्राप्त होता है समझे हाँ जी परम महत्वांत स्त्री पदम जो लाभते हैं तो प्रैक्टिकली इसका मतलब हो जाएगा जी कि जो अब आकाश में सोचना चाहे किसी बात में वहीं पे उसका मन टिका रहेगा वही टिका रहेगा रहे और रहे रहे रहे उसी रहे में उसका वह साक्षात्कार कर लेगा उसके रहस्य को जान जाएगा ये कहना चाह रहा तो इस पदार्थ था सामान्य जो यहाँ पर हमें जो लग रहा है ऐसा भी स्कार किया जा सकता है कि जैसे सूक्ष्म में स्थूल में योगी का भी विशेषण बन सकता है और का अध्यहार कर लिया जाएगा की स्थूल मैसे सूक्ष्म पदार्थ में प्रवेश किया प्रविष्ट हुआ चित्त नहीं, नहीं। चित्त का ही होगा चित्त का ही होगा योगी का नहीं होगा निवेश से चित्त ही होगा मैंने सूक्ष्म पदार्थ में निवेशमान चित्त प्रविष्ट हुआ चित्त की mm? स्थिति का स्थिति पर परमाणु पर्यंत प्राप्त हो जाता है उसकी स्थिति परमाणु पर्यंत तक प्राप्त हो जाता है वहां तक वो प्राप्त कर लेता है और स्थूल पदार्थ में प्रविष्ट हुआ जो चित्त है निरंतर निवेशमान जो प्रविष्ट हुआ जो चित्त है उसमें जब चित्त लग जाए योगी लगा देता है तो परम महत्व तक उसकी स्थिति हो जाती है परम महा मने उसका स्थिति पद जो है ये उसकी जो स्थिति है वह परम महत्व माने बहुत ही स्थूल पदार्थों मने सबसे स्थूल पदार्थ जो सबसे महान जो आकाश परम है उस पर्यंत तक स्थिति पद की प्राप्ति हो जाती है समझ गए एवं ताम उभम कोटिम अनुधावतो यो अप्रतिघातः अश अप्रतिघात सपरो वशीकार बोल रहे हैं इस प्रकार ताम उभम कोटिम अनुधावतः मैंने दो कोटि हो गया ताम उस उभय कोटि दो प्रकार क्या एक हो गया परमाणु और दूसरा हुआ परम महत्व महत्वत्व परम महत्व तो दो प्रकार की जो है कोटि दो कोटि हो गई उभय कोटिम दोनों परम परम अनु और परम महत्व इन दोनों प्रकार की अनु, अनु माने पीछे पीछे पीछे या ओढ़ तो दोनों और दोनों कोटि दोनों प्रकार जो है परम परमाणु और परम महत्व जो प्रकार है इन दोनों प्रकार के पीछे पीछे दौड़ता हुआ जो चित्त है अर्थात तो पीछे पीछे जो दौड़ने वाला जो चित्त है परम अणु तक दौड़ने वाला चित्त अर्थात जाने वाला चित्त और परम महत्व तक जो जाने वाला चित्त है दौड़ने वाला जो चित्त है तो भाव तो यो अश्य अप्रतिघात तो परम अनु तक परमाणु तक और परम महत तक जाने वाला जो चित्त है उसके पीछे पीछे दौड़ने वाला जो चित्त है अस्य इधर हो जाएगा इस चित्त का जो अप्रतिघात है जो खंडित न रहने वाला जो है खंडित अप्रतिघात मैने वाधा रहित होना उसके बीच में यदि परमाणु पर्यंत तक हमने जो परमाणु की तरफ हमने अपने मन को दौड़ाया तो वहां तक और यह हम जो है परम महत्व तक अपने मन को दौड़ाया तो उन दोनों प्रकार की कोटी की ओर या कोटी के पीछे पीछे दौड़ने वाले इस चित्र का जो अप्रतिघात है अर्थात रुकावट का जो न होना है अप्रतिघात का मतलब हुआ प्रतिघात माने रुकावट का होना प्रतिघात माने खंडित होना हाँ? प्रतिघात माने खंडित होना प्रतिघात मैंने बाधा तो जो अप्रतिघात है जो खंडित रुकावट का न होना है खंडित जो न होना खंडित न होना है बाधा का जो न होना है वह सपरवशी कार है, वह पर वशीकार है वह क्या आज पर उत्तम अधिकार है हाँ उत्तम वशीकार है यह चित्त का जो है उत्तम है पर है यह अंतिम स्थिति का ये लक्षण है, है तो ये कह रहे हैं कि यह पर वशीकार है या श्रेष्ठ वशीकार है अर्थात जब हमारा मन परमाणु में गया और जो परमाणु तक तर, के तरफ हमने अपने मन को जो ले गए अब वह परमाणु के संबंध में जो विचार कर रहा है पर, मन के माध्यम से जो परमाणु के संबंध में हम विचार कर रहे हैं तो वो उसके बीच में कोई अप्रतिकात कोई बाधा नहीं हो रखती बाधा रहित जो वशीकार है वश करना चित्र का जो वशीकरण है चित्र को जो वश में करना है वह पर वशीकार है वह क्या कौन सा वशीकार है जी पर श्रेष्ठ वशी परम. श्रेष्ठ वशीकार है अर्थ यह उसमें बाधा नहीं होनी इसी बात को करे एवं ताम उम यो अस्य घात स्वरुव शिकार इस प्रकार उस दोनों प्रकार के दोनों प्रकार की ओर दोनों प्रकार के जो पदार्थ है दो प्रकार के जो पदार्थ है परमाणु और परम महत्व दो प्रकार के पदार्थों के पीछे या ओर दौड़ने वाला चित्त का जो अप्रतिघात है जो बाधा रहितता है जो बाधा रहितता है जो खंडित न होना या खंडित न होने वाला जो वशिकार है ऐसा कह सकते हैं, खंडित न होने वाला जो वशीकार है रुकावट का जो न होना है प्रतिघात में धातु से घई प्रत्यय हुआ है इसलिए भाव अर्थ में है इसलिए वाला अर्थ भाव मतलब वैसे हमने कह दिया परंतु इसका भाव अर्थ में इसलिए हो जाएगा जैसे हम कहते न पाठ पाठ माने पढ़ना तो है पठनम भाव अर्थ में है तो ऐसे ही यहां पर अप्रति घात में जो है प्रति प्रति उपर्गवक हन धातु से घई प्रत्यय है और फिर घात बना है तो इसीलिए यहां पर क्या कहते हैं कि भाव अर्थ में लेंगे इसलिए अर्थ जगह जाएगा रुकावट का न होना बाधा रहित का होना या बाधा रहितता, बाधा रहित का होना यह खंडित का खंडित न होना ऐसा अर्थ ले लेंगे तो उस दोनों प्रकार के कोटि पदार्थ दोनों प्रकार के पदार्थों की ओर दौड़ने वाले मन की मन मन का जो अप्रतिघात है जो खंडित न होना है जो बाधा रहित होना है बाधा रहितता है जो रुकावट का न होना है वह पर वशीकार है समझ गए हाँ जी आगे करे तदवशीकारात् परिपूर्णम योगि पुनः अभ्यास कृतम परिकर्म अत अः तदवीकारात उस वशिकार से अर्थात उसकी वस्कार से उस पर वशिकार से जब योगी का चित्र पर शिकार वाला हो जाता है अर्थात योगी के चित्त में जब परवशी कार हो जाता है अर्थात अर्थ योगी जब उस परम अनु परमाणु और परम महत्व इन सब में लगाने में जब दक्ष हो जाता है एक्सपर्ट हो जाता है जब कुशल हो जाता है उसके बीच में तो वो एक कोई दूसरा कोष कोई दूसरी बाधा नहीं आती है तो उस पर वशीकार से परिपूर्ण जो योगी का जो चित्त है वह चित्त पुनः अभ्यास कृतम परिक्रम अभ्यास के द्वारा किया हुआ जो परिकर्म है पीछे जो परिकर्म बताया गया मैत्री करना से लेकर के यथाधन यथाविमत ध्यान आदि फिर इस परिकर्म की अपेक्षा नहीं करता समझ जी। फिर ऐसे ऐसे योगी को फिर जो है मैत्री करुणा इत्यादि में अपने मन को एकाग्र करने की या जीवा के अग्रभाग में या के नास में या जीवा मध्य में या जीवा मूल में या तालु के तालु में इत्यादि जो है या वितग विषय वितराग व्यक्ति में या वितराग चित्त वाला जो है वैसी स्थिति का चिंतन कर इस समय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है उसकी अपेक्षा नहीं होती है समझे जी क्योंकि क्योंकि ये जो है यहाँ पर चित्त का जो लक्ष्य है कि चित्त के माध्यम से परमाणु और पर महत्व को जाने तो कहने का अभिप्राय यह हुआ ये जो यहाँ पर लिखा है इससे ये होता है कि यदि हम साधना करें तो साधना करके हम सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ और स्थूल से स्थूल पदार्थ सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ हो गए आपका प्रकृति और स्थूल से स्थूल पदार्थ जो भी आप लेंगे आकाश उसके बीच में सूर्य बृहस्पति जो भी है उन सब में अपने मन को एकाग्र करके उनके रहस्य को जान सकते हैं फिर उसको अभ्यास कृत परिकर्म की अभ्यास के द्वारा किया हुआ जो परिकर्म है अभ्यास कृत मतलब ये हो नी अर्थ हम जो है अभ्यास के द्वारा किया परिक्रम अर्थात अभ्यास जो हम प्रैक्टिस जो करते हैं प्रयत्न जो हम कोशिश जो करते हैं कोशिश करते हैं उस परिकर्म का तो उस परिकर्म की आवश्यकता नहीं है उसके द्वारा मन उठाई मन को स्थिति पद को प्राप्त करना कराना स्थिति तो पद का लाभ होना वो अभ्यास के द्वारा ही तो होगा ना जी बिना अभ्यास का तो होगा नहीं करें कि अभ्यास कृतम परिक्रम नौ अपेक्षते नौ शुरू में जो है वो लास्ट में चला जाए योगी न चितम नौ नौ मैंने नौ अपेक्षा अपेक्षते उसकी अपेक्षा परिक्रम की अपेक्षा नहीं होती है परिक्रम की अपेक्षा नहीं करती है वह चित्र समझे हाँ आगे चलिए आगे कह रहे हैं हाँ। आगे कह रहे हैं कि अथ लब्ध स्थिति कस्य चेत किम स्वरूपा किम विषया वा समापत्ति जब जब वापत्ति रिथिच्य को प्राप्त हो गया है ना जी पंदी. जब चित्त स्थिति पद को प्राप्त हो गया अब चित्त के अंदर वैशारध्य हो गया है चित्त जो है चित्त के अंदर वैशारध्य हो गया है वह विशारद हो गया है वह महारत हो गया है अर्थात योगी चित्त को एकाग्र करने में अब महारत हो गया कि वह परमाणु में भी अपने मन को टिका देता है और स्थूल से स्थूल जो आकाश पर्यंत तक हर पदार्थ में अपने मन को जहाँ चाहता है वहाँ पर टिका देता है तो उस चित्त के अंदर स्थिति की प्राप्ति हो गई की नहीं हो गई वह चित्र प्रशांत उस चित्र की प्रशांत स्थिति हुई की नहीं हुई तो इसलिए करें अथ लब्ध लब्ध है स्थिति जिसका जिस चित्त की स्थिति लब्ध है जिस चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति प्राप्त है अर्थात जो चित्त एकाग्र हो गया है जिस चित्त के अंदर एकाग्रता आ गई है उस चित्त का चेतसा का विशेषण है उस चेतसा मनुष्य चित्त का किम स्वरूपा उस चित्त का क्या स्वरूप है समझे जी इस चित उस चित का किम स्वरूपा समापत्ति बने उस चित्त की ये समापत्ति का कारण उस चित की जो समापत्ति है वह किस स्वरूप वाली है और किस विषय वाली और वह वा जो समापत्ति है किस विषय वाली है किस विषय की समापत्ति होती है ये दो चीज में कह रहे हैं तो यहां पर उस चित्त की समापत्ति समापत्ति का मतलब होता है समाधि समापत्ति का मतलब ये हुआ कि चित्त की समापत्ति सम आपत्ति आपत्ति माने आपले व्याप्त हो और रक्ति प्रत्यय है आप सम उपसर्ग है आपले धातु है अक्ति प्रत्यय है या सम उपसर्ग है आम उपसर्ग है और आप धातु है और प्रत्यय है तो हो गया समापत्ति सम माने अच्छी प्रकार से या समान आ माने सब ओर से और आपत्ति माने प्राप्ति तो जब चित्त जिस पदार्थ में अपने मन को लगाता है परमाणु में लगाया सूर्य में लगाया चंद्रमा में लगाया जिस पदार्थ में लगाया तो जिस चीज में अपने मन को लगाया मैंने स्थूल में लगाया सूक्ष्म में, में लगाया उससे भी सूक्ष्म में लगाया उससे भी सूक्ष्म में लगाया तो जिसमें मन को लगाया जाता है योगी जब लगाता है तो वह मन जो है उस उस वह मन जिस वस्तु में लगा तो उस वस्तु का जैसा स्वरूप है वही स्वरूप चित्त हो जाता है मने उस चित्त की समापत्ति मैने उस चित्त की सम्यक रूप से मन समान पूर्ण रूप से प्राप्ति होती है उस चित्त की समापति ये लिटरल मीनिंग हुआ वैसे समापत्ति का अर्थ है समाधि समाप्ति का क्या अर्थ है जी समाधि समाधि क्योंकि समाधि में यही होता है कि प्रदाकारा का युद्ध उसी आकार का वह चित्त हो जाता है और फिर आत्मा आत्मा तो बुद्धि प्रति है आत्मा चित्त को देखता है चित्त का दर्शन करता है मन का दर्शन करता है तो आत्मा जो मन का दर्शन करता है तो मन जिस आकार वाला हो जाता है आत्मा उसी आकार वाला उसी चीज, उसी का दर्शन करता है समझ गए? तो यहाँ पर एक कि अथा लब्ध चित्त लब्ध स्थिति कश चेत किम स्वरूपा किम विषया व समापत्ति लब्ध स्थित चित्त वाले का चित्त लब्ध स्थित वाला जो चित्त है अगर एकाग्र जो चित्त की समापत्ति किस स्वरूप वाली होती है समाधि किस स्वरूप वाली होती है और किस विषय वाली होती है इसके संबंध में तदुच्चित वह कहा जा रहा है उसके संबंध में कहा जा रहा है क्या बोलिए क्षीण वृत्ते वृत्ते रिदात वी तदंजनता समापत्ति समापत्ति हा तो यहां पर समापत्ति किसे कहते हैं इसके संबंध में कहा रहा है कहा जा रहा है कि समापत्ति क्या है और स्थिति का स्वरूप क्या है तो यहां पर ये बता रहे हैं कि देखो क्षीण वृत्ते है क्षीण वृत्ते क्षीण वृत्ते का मतलब हुआ जिसकी वृत्ति क्षीण हो गई है क्षीण वृत्ते का क्या मतलब है जी जिसकी वृत्ति क्षीण हो गई है हा? हाँ मैंने क्षीण वृत्त य चित्त तो जिस चित्त की वृत्तिया क्षीण हो गई है क्षीण मान अपता निगृहिता तो क्षीण अपगता वृत्त यस जिस चित्त की वृत्तियां क्षीण हो गई है उस चित्त को कहते हैं क्षीण वृत्ति मान क्षीण वृत्ति वाले चित्त के ऐसा अर्थ हुआ अर्थात प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति जो पांच वृत्ति है पांच वृत्तियां जिनकी क्षीण हो गई है प्रत्यस्तमित हो गई है मानो प्राय वह प्रत्यक्ष अस्त हो गई है जिन चित्त की वृत्तियां अर्थात तो निरुद्ध हो गई है योग वृत्ति निरोध चित्त के वृत्ति का जो निरोध है ऐसे चित्त का ऐसे चित्त की जो समापत्ति है क्षीण वृत्ति समापत्ति का विशेषण है क्षीण वृत्ति बोले ऐसे क्षीण वृत्ति वाले चित्त की समापत्ति होती है समापत्ति भवती तो वह क्षीण वृत्ति कैसा है अभिजात इवा मणि मान मणि जो है स्थटिक जो मणि है एक विशेष मणि है हमने देखा नहीं है कि बस पढ़ ही रहे हैं ये स्थिक मणि है बहुत ही कॉस्टली मणि है ये जैसे क्रिस्टल इत्यादि क्रिस्टल तो हीरा हो गया ना जी, जी। क्रिस्टल, क्रिस्टल तो हीरा तो क्रिस्टल ही इस कंट्री में जी हीरा तो डायमंड हो जाएगा अच्छा डायमंड हो जाएगा और ये, एक और ही पदार्थ यहाँ पे गिनते हैं उसको तो क्रिस्टल हीरा जितना महंगा नहीं है मनी तो बहुत महंगी हो गई हीरा तो बहुत महंगा हो गया यहाँ पर तो यही कहेंगे उसको जो भी हो तो मणि वह मणि अभिजात मने मने ये है कि उत्पन्न हुआ मणि अभी बस ये उत्पन्न हो गया मतलब वह हम खदान खादा, से जो है मान से अभी मणि निकली है और मन से निकली और माइन से जो मणि निकली है उसको जो साफ है एकदम उसमें कोई गंदगी नहीं है तो अभिजात से मणिवणे है मने जैसे अभिजात मणि अभिजात मणि के समान जो क्षीण वृत्ति वाला है, जिस व्यक्ति का जिस का की वृत्तियां क्षीण हो गई है तो ये अभिजाता से मणि जो है ये दृष्टांत जो दिया है इस दृष्टांत का जो उपादान किया है दृष्टांत का जो ग्रहण किया है ये क्षीण वृत्ति को समझाने के लिए किया है बोल रहे हैं कि जैसे उत्पन्न हुआ अभी अभी जो उत्पन्न हुआ जो मणि है अभी जात जो मणि है उत्पन्न हुआ जो मणि है हाँ जी। अभी मैंने अभी तभी का मतलब क्या है जी अभी तभीत माने चारों ओर से माने खान से निकला हुआ मणि और मन मनी निकलने के बाद जब उसका कोई साफ इत्यादि किया गया उसकी जो प्रक्रिया होती होगी वो वो ज्यादा जानता है जो इसका बिजनेस करता है जी। तो, तो वो इसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझा सकता है कि भाई कैसे ये हुआ तो वो हम तो यहाँ पर जो शब्दार्थ है उसके आधार पर हम लेते हैं प्रकृति प्रत्येक के आधार पर अब इन्होंने अभी, अभी तभी जातः सब ओर से पूर्ण रूप से उत्पन्न हुआ तो स्पूर्द रूप से उत्पन्न हुआ का मतलब हुआ कि वह खान से उत्पन्न हुआ है उसको साफ इत्यादि किया जाए साफ इत्यादि करने के बाद अब उसमें कोई गंदगी नहीं है वह सामने अब आ गया है तो अभिजात मणि हो गया ऐसा भी अर्थ दिख रहा है और यदि ऐसा भी हो मान लीजिए कि वो मणि जो है निकला है खान से अभी अभी निकला है और वह एकदम साफ है निकला हुआ मनी ही साफ रहता है बाद में जो उसमें शायद उसमें गंदगी आ जाए यदि ज्यादा देर परंतु तो अभी अभी जो निकला मनी है ऐसा भी अर्थ हो सकता है तो ये स्वर्ण का खदान है हीरा इत्यादि का खदान है वो इस चीज को बता सकता है कि कैसे वह उत्पन्न होता है उस समय एकदम शुद्ध रहता है या कि बाद में उसको शुद्ध किया जाता है उत्पन्न हुआ शुद्ध हुआ वो भी अर्थ हो सकता है इसलिए अभिजात से मने वह अभिजात मनी के समान उत्पन्न हुआ हुआ मनी के समान उत्पन्न हुआ मनी के समान जो क्षीण वृत्ति वाला चित्त है उस चित्त की समापत्ति होती है, है किस रूप किस रूप की समापत्ति होती है तो आगे कह रहे हैं मैंने यहां पर का अभिजात का मतलब ये ले सकते हैं निर्मल शुद्ध फलित जो अर्थ हुआ लिटरल मीनिंग आपको बता दिया कि उत्पन्न हुए मनी के समान जो अभी अभी उत्पन्न हुआ या पूर्ण रूप से उत्पन्न हुआ जातक अर्थ प्रसिद्ध भी होता है हाँ, तो ये उत्पन्न हुआ प्रसिद्ध जो मनी है उस मनी तो वो शुद्ध मनी की बात कर रहा है तो इसलिए अभिजातस का फलित अर्थ शुद्ध हुआ निर्मल हुआ स्वच्छ हुआ तो स्वच्छ मणि के समान जो क्षीण वृत्ति वाला चित्त है उस चित्त की समापत्ति होती है किसमें किसमें होती है किस विषय में? में होती है, है? बोलते ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य शु ग्रहित्री माने ग्रहण करने वाला ग्रहण करने वाला कौन है जी चित्त के द्वारा ग्रहण करने वाला कौन है ग्रहण करना तो हमेशा आत्मा ही है जी आत्मा तो गहित्री का अर्थ हुआ आत्मा गहित्री का मतलब क्या हुआ जी आत्मा आत्मा और ग्रहण का मतलब होता है अनेन या न जिससे ग्रहण करते हैं किससे ग्रहण करते हैं आत्मा किससे ग्रहण करता है मन के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा दोनों हां जी तो ग्रहणम का अर्थ हुआ इंद्रियम ग्रहणों का क्या अर्थ हो गया जी इंद्रियों हाँ जी इंद्रियों के द्वारा और हाँ और ग्राह्य आत्मा इंद्रियों के द्वारा किसका ग्रहण करता है विषयों विषय बोलिए विषयों का बहुत सुंदर विषयों का वस्तु का, का जो भी है तो वह हो गया ग्राह्य वो क्या हो गया जी ग्राह्य ग्राह्य तो ग्रहिता हो गया आत्मा ग्रहण हो गया इंद्रिय और ग्राही हो गया वह विषय सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ और स्थूल से स्थूल पदार्थ वो हो गया ग्राही विषय ग्रहण के योग्य जो विषय है समझे संजय हाँ वह ग्राह्य हो गया तो ग्रहित्री ग्रहण और ग्राहीय जो पदार्थ है तीनों पदार्थ है ना जी ग्रहित्री भी पदार्थ है ग्रहण भी पदार्थ है और ग्राह्य भी पदार्थ है मैंने आत्मा भी पदार्थ है ग्रहण जो इंद्रिया है वह भी पदार्थ है और ग्राह्य जो विषय वस्तु है वह जो वह भी पदार्थ है तो ग्रहित्री ग्रहण ग्राहियों में तत्व तदन जनता तत्व की तदन जनता मैंने तत्व होता है तस्मिन तिषति यहां पर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य तीन है इसलिए तेषु तिष्ठती कर दीजिए मने तत् मने उनमें उनमें किसमें ग्रहित्री में ग्रहण में मने आत्मा में इंद्रियों में और जो ग्राह्य है विषय पदार्थ उनमें ये हो गया तो ग्रहित्री ग्रहण ग्राहियों में रहने वाला चित्त को कहेंगे तस्थ तस्वीन तिष्ठती या तेसु तिष्ठती जब जाति बेकोचन करेंगे तो तस्वीन भी कहा जा सकता है जाति बेकोचन करके यहाँ पर तस्वीन के माध्यम से भी ग्रहित्री ग्रहण ग्राह ग्रहण हो जाएगा और वैसे समझने के लिए बुद्धा के लिए या श्रोता के लिए तेसु तिष्ठती भी कह दीजिए कोई ऐसी बात नहीं तो तेसु बने तेसु ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येशु तिष्ठती तस्थ उस ग्रहित्री ग्रहण और ग्राहियों में रहने वाला जो चित्त है स्थित जो चित्त है उस स्थित चित्त की तदन समरूपता तनमयता समझ गया जी उस चित्त की तदन जनता का मतलब हुआ कि तनमयता तदरूपता जनता उस रूप का होना उस चित उस चित्त की रूप का होना लब चित्त जब जब लगा स्थिति लब्ध जो चित्त की स्थिति जब लब्ध हो जाती है प्रशांत वाहिता स्थिति हो जाती है जब वह दक्ष हो जाता है कुशल हो जाता है परमाणु से लेकर के परम लगाने में तब जो है उसे योगी जब वह योगी उस चित्त को ग्रहित्री में लगाता है अर्थात खुद अपने में लगाता है चित्त को आत्मा में लगाता है है ना जी, जी। तो उस योगी का चित्त वह आत्मा का जैसा स्वरूप है उस रूप वाला हो जाता है समझ गया जी? जी और इंद्रियों का जैसा स्वरूप है उस रूप वाला हो जाता है क्योंकि उसमें जब इंद्रियों में चित्त को जब लगाया योगी ने तो उस इंद्रियों का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप वाला चित्र दिखाई देने लग जाता है उ, उस रूप वाला हो जाता है और मगर अगर जो आत्मा पड़ा, अगर आत्मा में लगाएगा तो आत्मा तो नहीं बनेगा वो स्वरूप न उस रूप वाला हो जाता है वह बनता थे नकार अच्छा। का हो जाता है उस आकार अच्छा बताइए जल यदि ग्लास बन गया तो ग्लास का आकार का हो गया तो क्या है? जल जो है ग्लास बन गया नहीं नहीं नहीं बना आप जल को जिसमें डालोगे वह जल उस आकार को धारण कर लेगा अच्छा तो ऐसे ही चित्र को गहित्री में लगाया योगी ने चित्त को अपने खुद आत्मा में लगाया तो आत्मा जो ग्रहण करने वाला जो आत्मा है उस आत्मा में लगाया तो उस चित्त वह जो उस उस आत्मा में स्थित जो मन है उस मन की तरंजनता तद रूपता उस रूप का होना तो भी कह देते हैं तलिनता समझा जी ये है समापत्ति तो उस रूप का होना गायत्री में जब योगी ने अपने चित्त को लगाया तो उस आत्मा का जैसा स्वरूप है उस स्वरूप वाला वह जा हो जाता है इसी से तो चित्त फिर मैंने मैने जो है योगी जो है आत्मा का दर्शन किससे करता है जी चित्त के द्वारा ही करता है ना हाँ जी अस्मितानुगत संप्रजात समाधि जो होती है ये तो संप्रजात समाधि की बात कर रहा है ना हाँ जी तो संप्रजात समाधि में अस्मितानुगत समाधि में उसको किसका ज्ञान होता है योगी को आत्मा का आत्मा का खुद का खुद का ज्ञान होता है आत्मा का ज्ञान होता है तो उस आत्मा का जो ज्ञान होता है तो किस रूप में तो चित्त उस रूप में हो जाता है तो वह मतलब उस आत्मा खुद को जान लेता है कि मेरा ऐसा स्वरूप है हाँ जैसे, जैसे, जैसे इसको इस रूप में समझिए कि आपके चेहरे का कैसा स्वरूप है आप खुद देखते हैं बोलिए जी हां जी अपना चेहरा अपने आप ही देखते हैं है जी। आप देख सकते हैं अपनी चेहरा अपने आप ना अपने आप तो नहीं वो तो मिरर में देखना पड़ेगा वो इसी को समझ लीजिए जैसे आप अपने शरीर का अपने शरीर का चेहरा, अपने चेहरा, अपने चेहरा, अपने चेहरा हमारा तो कोई चेहरा ही नहीं है परंतु तो अपने शरीर का चेहरा उस रूप में अपना चेहरा लीजियेगा तो जब अपना चेहरा आप देखना चाहते है तो क्या है आप जब मिरर के सामने एकदम स्वच्छ निर्मल जो मिरर है जो ठीक ठाक मिररर है ऐसा भी मिरर नहीं कि जो मोटा दिखाने वाला हो या ऐसा भी नहीं कि जो पतला दिखाने वाला हो जो एक ठीक जो निर्मल स्वच्छ जो सही निर्... जो मिरर है उसके सामने जब अपने चेहरे को ले जाएंगे तो क्या करेगा पहले वह मिरर आपके चेहरे के आकार को दे देगा वह मिरर उस चेहरे के आकार का वो बन जाएगा मिरर नहीं बनेगा हाँ जी उसके आकार का बन गया अब बन गया तो उसमें हमने अपने आप को देखा तब हमने कहा कि ओ ये मेरा स्वरूप है ये मेरे चेहरे का स्वरूप है समझाया जी ऐसे ही चित्त ईजा मीर मन एक मिरर के समान है दर्पण के समान है और जब वह दल पर अभिजात मणि के स्वच्छ मणि के समान जो जोर चित्त है जिसके अंदर से वृत्तियां क्षीण हो गई है एकदम शुद्ध हो गई है अब वह वह जो चित्त योगी उस चित्त को जब ग्रहित्री खुद में लगाता है आत्मा जब खुद के स्वरूप को देखना चाहता है तो उस चित्त को क्योंकि चित्त को ही देखता आत्मा चित्त का ही दर्शन करता है तो चित्त का दर्शन करता है तो चित्त में जैसा उसका फोटो आया मनो, एक फोटो आपका कोई फोटो नहीं है मनो चित्त का मनो आत्मा का जैसा स्वरूप है उस स्वरूप वाला चित्त की आकृति हो जाती है जैसे मिरर की आकृति हो जाती है हमारे चेहरे के स्वरूप का हमारे शरीर के स्वरूप का और फिर कहते हैं कि हमारा ऐसा चेहरा है ऐसे ही उस समय आत्मा दर्शन करता है खुद का कि मेरा ऐसा स्वरूप है समझ जी। ऐसे ही ग्रहण ग्रहण और अब योगी जो है अपने चित्त को योगी जो है अपने चित्त को ग्रहण में लगाया इंद्रियों में लगाया जब इंद्रियों में लगाया अपने चित्त को अपने चित्त को जब इंद्रियों में लगाया है तो अब इंद्रियों का जैसा स्वरूप है उस रूप का मैंने उसी रूप का जो वह चित्त हो गया तो उस चित्त की वह तद्रूपता उस चित्त के अंदर में उस चित्त की तदरूपता हो जाती है उस रूप वाला वह चित्त हो गया तो फिर आत्मा उस चित्त को देखा तो चित्त में उस मैंने चित्त का भी स्वरूप बन गया है इंद्रियों वाला तो आत्मा दर्शन करता है ओहो ये कर्म इंद्रिय का ऐसा स्वरूप है हाथ का ऐसा स्वरूप है मन का ऐसा स्वरूप है आंख का ऐसा स्वरूप है जीवा का ऐसा स्वरूप है ये जीवा आंख नाक जो मैं करा हूं ये स्थूल वाने लीजिएगा मैं सूक्ष्म वाली की बात कर रहा हूं तो ये हो जाता है ऐसे ही ग्राह्य जो है ग्राह्य क्या हुआ योगी जीवात्मा योगी इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा चित्त का संयोग जब बाह्य वस्तु के साथ करता है ग्राह्य विषय जो बाह्य वस्तु पृथ्वी जलग्निकाश इत्यादि जो भी बाहर के पदार्थ है परमाणु इत्यादि जो कुछ भी है बाहर के पदार्थ है माने इंद्रियों और ग्रहिता को छोड़ करके इससे बाहर का जो पदार्थ हो गया बुद्धि हो गया प्रकृति हो गया ये सूर्य हो गया चंद्रमा हो गया इत्यादि जो जो भी है तो उसमें अपने मन को जब लगाता है उसमें जब एकाग्रता होती है योगी की जब चित्र की तो अब उस रूप का उसमें जो जो गुण है जैसा जैसा उस रूप उस रूप वाला चित्त बन गया और उस चित्त को आत्मा दर्शन कर रहा है तो फिर उस चित्र के माध्यम से उस बाह्य ग्राह्य जो विषय उस पदार्थ का भी आत्मा कर लेता है वैसे ही दर्शन करता है जी? हाँ जी। हम जो आप अभी आंख से खोल के कंप्यूटर देखते होंगे तो आप बाहर थोड़े जाते हैं देखने के लिए लगता है ऐसा ना हो तो फिर ये पता नहीं चलेगा कि वो बाहर की वस्तु है कंप्यूटर बाहर की वस्तु है परंतु तो क्या होता है आत्मा का संबंध है चित्त का तो आत्मा चित्त मान चित्त आत्मा जो है चित्र को इंद्रियों के माध्यम से बाहर बाहर के वह उसका प्रत्यक्ष करता है, है, करता है तो करता। लगता है की आत्मा बाहर चला गया बाहर नहीं गया है वह तो भीतर ही है वह चित्त के माध्यम से वह दर्शन कर रहा है परंतु वह लग रहा है कि हम उसी का वही स्वरूप हम आख से देख रहे हैं ऐसा नहीं है वो आत्मा चित्र को देख रहा है और ये बाहर की वहां बाहर है वस्तु तो, समझे यही पर यहाँ पर एक कर रहा हूँ की जान मनी जिस वृ जिस चित्र की वृत्तियां क्षीण हो गई है ऐसे चित्र की वृत्तियां जो कि निर्मल मणि के समान निर्मल शुद्ध जो चित्र है उस चित्त की उस चित्त के ग्रहण ग्रहिता मन ग्रहिता आत्मा पुरुष ग्रहण इंद्रिया और ग्राह्य जो विषय है पृथ्वी इत्यादि जो विषय है इन विषयों में इस चित्त जनता इन विषयों में उसमें स्थित उस चित्त की तदुरूपता समापत्ति है हां जी। समझ गए जी हाँ जी उसकी माने उसकी रूपता मान जो स्थिरता को प्राप्त हुए जो चित्र है उस चित्र को जो समापत्ति की प्राप्ति होती है अभी मैंने समापत्ति की प्राप्ति होती है वह समापत्ति की प्राप्ति होते वह समापत्ति की प्राप्ति क्या है तो बोल रहे हैं कि स, प्राप्ति गायत्री ग्रहण ग्राहियों में तदरूपता होती है तस, तस्पण जनता होती है तद्रूपता होती है ये इसमें कह रहे हैं हाँ जी समझ गए हाँ जी तख सरण जनता मतलब हुआ कि उस विषय में स्थित मन की जो तद्रूपता होती है उस चित्त के समापत्ति तो समापत्ति जो है चित्त में लगती है समाधि जो चित्त में लगती है हां जी। समझे जी। तो अभी अभी इतना ही रहने दीजिए थी थी थी, हमने मूल सूत्रार्थ कर दिया समय भी हो गया कोई इसमें प्रश्न हो तो पूछिए नहीं तो इस पर विचार कीजिएगा पूर्ण मदम पूर्णा पूर्णम ग पूर्णस्दाय पूर्ण शिष्य ओम शांति शांति शांति शांति आपका बहुत सब नमस्कार